से मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास 10 एकड़ है तो 10 एकड़ करें। शुरुआत एक एकड़ से करे आधा एकड़ से करें, एक बीघा दो बीघा तीन बीघा से करें, पांच बीघा से शुरुआत में मन में डर होता है कि क्या होना क्या होगा क्या नहीं ये नई विधि है सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी घर वाले बाहर के लोग पागल कहेंगे ये सारे हो सकता है इसलिए थोड़ी जगह में करें दूसरी बात जो मॉडल है वो देख कर आए ये बहुत आवश्यक है आप तीर्थ यात्रा जाते हैं कितना खर्च करते हैं? वापिस आते हैं वही चलता है परिणाम नहीं परिणाम नहीं लेकिन ये जो मॉडल है वो तीर्थस्थल है किसानों के इसी भावना से वह जाना है कि हम तीर्थस्थल जा रहे हैं गन्ने की उपाय मैंने कल बताया प्रति एकड़ कम से कम 40 टन है 400 क्विंटल अभी 800 क्विंटल का गन्ना खड़ा है महाराष्ट्र में जाकर देख सकते हैं और मैंने अभी कहा था कि एक बार गन्ना लगाना है बाद में लगाना ही नहीं है हजार पूरी लेना है आप हंस पड़े थे क्योंकि इस में बहुत ही खटक लगती है कि ये हो ही नहीं सकता लेकिन आप कर्नाटका में जाइए अड़तालीसवा गन्ना खड़ा है पूरी। अड़तालीस पोरी खड़ा है महाराष्ट्र में आइए बारह फीट पर है। दो कतारों के बीच बारह फीट है और नवा पोरी अभी खड़ा है रोटी हकीकत है यहां से आप कन्याकुमारी जा सकते हो महाराष्ट्र क्यों नहीं जा सकते मैं सभी पत्ते फोन नंबर दे दूंगा आपको गन्ने में पानी की बचत कैसी करनी है यह पहले विषय लूंगा बाद में रोट की तरफ जाऊंगा वैसे ये गन्ना है ये गन्ना है आठ आठ फीट पर हमने गन्ना लिया है और एक बीच में नाली निकालिए पानी देने के लिए गन्ने की जड़ें यहां नाली में आ गई है अगर इस गन्ने की जड़े इस नाली में आई इस गन्ने की जड़े इस नाली में आई यहां वापस ले रही है नमी ले रही है दोनों गन्नों को मिल गया यहां की जड़े यहां आइये इस लाइन की जड़े यहां आइए दोनों को पानी मिल गया यहां पानी की आवश्यकता है क्या नहीं आवश्यकता देखिए पानी की बचत हम कैसे कर सकते हैं ये आठ फीट पट्टा है और बीच में पानी देने की नाली निकाली है दौड़ता हुआ पानी ठहरता हुआ नहीं यहां भी आच्छादन लगा दिया यहां भी आच्छादन लगा दिया नाली के दोनों ओर ये बीच का पट्टा पूरा आच्छादन भर दिया पत्तों से ये बीच की नाली निकाली और यहां भी आच्छादन भर दिया अब ये पानी दोनों को मिल गए ये पानी दोनों को मिल गए तो पानी कितने फीट पर आया बताइए 16 फीट पर आया दौड़ता हुआ आपका तीन फीट पे पानी आता था आता ना अब सोलह फिट आ गया अब यह आच्छादन से क्या हुआ ये नमी जो है उड़ने वाली बची रही आच्छादन ने हवा से नमी खींचा आपको मालूम पड़ेगा एक मैं वाकाया बताता हूं उदाहरण कर्नाटका के दर जिले में गन्ने का ही क्षेत्र है जैसे आपका है लेकिन तीन साल से अकाल डैम में पानी नहीं था उनका कुएं का सुंचन था जनवरी में पानी समाप्त हुआ दिसंबर के आखिर में उनका फोन आया कि सर पानी समाप्त हो गया हम क्या करें तावड़ो तो पूरा जमीन को आच्छेदन से ढक दे इनके पास वो पत्ते थे तुरंत ढक दिया पड़ोसी रासायनिक वाले जनवरी में उसका जो गन्ना है वो थोड़ा लूज हुआ यह सतेज था फरवरी में वो अपनी शरीर गिरा रहा था सुख रहा था ये थोड़ा पीला पड़ गया मार्च में वो सूख गया पूरा सूख गया पानी नहीं था ना यही पन्न वही बनने इसमें सूखा नहीं थोड़ी जान बची थी लेकिन जिंदा था अप्रैल में उन्होंने वो हल चलाकर निकाल दिया जोताई कर ली ये वैसा ही था अब लोग बोल रहे थे कि ये मर गया ये गन्ना मर गए इसमें कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा मई में सारे लोग उसको मूर्ख कह रहे थे तुम तो पालिकर जी का सुनता है अभी इसमें क्या है तो मर गया उखाड़ नई फसल लेने के लिए जोताई कर उसने नहीं मारा जैसे जून में 14 तारीख को घनी कितनी बारिश आई पहली मानसून की उसको अलग से गन्ना लगाना पड़ा इन में से नए पील बाहर निकले और हरा भरा हो गया गन्ना जनवरी से जून तक पांच छह महीने गन्ना क्या कर रहा था समाधि जहां पानी की कमी है चिंता न करे चिंता न करे चिंता न करे हमारा नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम पाप नहीं कर रहे हैं जो पाप कर रहा है उसका क्या हो रहा है नुकसान ही नुकसान हो रहा है तो कम पानी में गन्ना कैसे ले क्योंकि आगे हो सकता है कि पेट्रोल के लिए लड़ाई नहीं होगी लड़ाई होगी पानी के लिए विश्व विश्वविद्यु तो हमको खुद को तैयार रहना पड़ेगा पानी डिफिसिट फैक्टर बन गया है ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हमारे ग्रुप है गुड़ बनाते हैं एक टन गन्ने से एक सौ चालीस किलो गुड़ मिला कितना मिला 140 किलो गुड़ मिला घर में उनका क्या बोलते हैं गुड़ बनाने का कारखाना है अब हाँ। पुणे में उन्होंने 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक बेचा प्रति किलो हम 60 रुपए करेंगे 8,400 रुपए चार एक टन गन्ने से मिले और उनका कम से कम बासठ गन्ना निकला एक एकड़ में मैंने साठ पकड़ा पांच लाख चार हजार रुपये का एक एकड़ में उत्पादन मिला कितना वाला पांच लाख चार हजार ये मारुति कितने की है मारुति छोटी मारुति कार ढाई लाख एक एकड़ के में दो मारुतिकार एक पति को एक पत्नी को अगर दो एकड़ है पति को पत्नी को माता को पिता को ये हमारे बेटे शहर भागेंगे कदापि नहीं भागेंगे कदापि नहीं जो भागे वापस आएंगे वापस आएंगे ये ताकत है ये ताकत है जीरो बजट में ख्याल में के। अभी ये गन्ना हमें पहले समझा देता हूं आपको बाद में हम लिख लेंगे ये गन्ना कट कर, कर गया कहा गया मालूम नहीं अभी 40 रुपए कम मिलने वाले हैं कम भी नहीं मिलेंगे उतने ही मिलेंगे केवल एक खेल है आप 40 रुपए कम कर दे ताकि आप ज्यादा ना मांगे बोले कि भाई उतना ही दीजिए ये सब उनका राजनीति है इनके जंगुल में मत फसे अभी गन्ने के पत्ते पड़े हैं, है ना कटाई के बाद पत्ते पड़ते हैं ना अभी एक लकड़ी का जिसको हम दताई कहते हैं वो खींचने के है ना एक लंबा दंडा होता है है ना क्या कहते हैं आप हा बस बस बस राइट तो क्या करना है देखिए ये नंबर एक है नंबर दो है नंबर एक है नंबर दो है, है, दो है। ना अब यहां के पत्ते में आ रहा है यहां के पत्ते यहीं लगाना है एक दो आठ फीट के पट्टे में जो पत्ते गिरे ना वो कहां लगाना है यही दबाना है और यहां के पत्ते भी यहां डालना है कहा डालना है इसको खाली करना है एक पट्टे को खाली करना है यहां के पति यह डालना है और यहां के भी यहाँ पत्ते भी कहां डालना है यहां डालना है पत्ते डालते समय देखना है कि ये दबे ना ये खुला रहे है ना ये खुला रहे दबाना है अब यहां के पत्ते यहीं दबाना है और यहां के पत्ते यहां डाल देना है एक पट्टे में आच्छादन एक खुला एक पट्टे में आच्छादन एक खुला है ना एक में आच्छादन एक खुला बाद में क्या करना है एक खुले में तीन नालियां निकालना है कितनी तीन नालियां तीन नालियां निकालना है और ये नाली है तीन ये तीन नालियां हैं वही तरीका यहां लेना है दलहन यहां के लेना है दलहन लेना है या मिर्च और गेंदा या मिर्च और गेंदा, गेंदा। बीच में सब्जियां या घर का अनाज यहीं मिर्च गेंदा और यहां गलन ख्याल में आया क्या है ना अब क्या करना है इसको बीजामूत से बीज संस्कार करना है लगा देना है जीवामृत दे देना है महीने में एक बार या दो बार छिड़काव करना है आवश्यकता है तो दवा छिड़कना है नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है और खड़पतवा निकालना है अब तैयार हो जाएगा अभी क्या हो गया तय हो जाएगा अब जब हम ये बीज लगाएंगे बीज लगाएंगे एक महीने तक पानी देंगे एक महीने के बाद क्या होगा केशाकर्षण से यह पानी की नमी यहां चढ़ जाएगी गन्ने के पत्ते के अंदर नमी चढ़ जाएगी तो बीज लगाने के एक महीने के बाद एक बीज डालने का एक अवजा होता है यहां से बीज डाला यहां से निकलता है भूमि में क्या बोलते है उसको आप हाँ को ना तो क्या करना है इस आच्छादन के मध्य में इसको खुबसना है नहीं तो हसी से क्या करना है थोड़ा इधर उधर करना है और दो बीज यहां ककड़ी करेला कद्दू या आ, आ, वाटर मेलन को क्या कहते हैं तरबूज खरबूज इसके बीज डाल देना है एक महीने के बाद और ये छेद ऐसा ही रखना है अंकुर ऊपर आने के लिए तब तक ये दब जाएगा जैसे ही अंकुर ऊपर आता है और इसके ऊपर चढ़ने लगता है कहां फैलता है कब तक ये ऊपर आता है तब तक ये ऊपर आता है ये इसके ऊपर चढ़ नीचे काष्टा छद सजी छद है ना और फिर यहां भी फसल मिलती है या भी फसल मिलती है अब गन्ना कट गया उसके बाद क्या करना है मैं बाद में बताऊं आप लिख लीजिए पोड़ी कैसे पोड़ी बोलते ना पीढ़ी पीढ़ी पीढ़ी कैसे लेना है 1000 साल तक पीढ़ी कैसे लेना है लेकिन आपको कैसे मालूम होगा 1000 साल तक चल रही है इसके लिए क्या करना होगा मोबाइल लेकर जाना होगा मोबाइल लेकर देखिये गन्ने की फसल काटने के बाद जीरो बजट के गन्ने की फसल काटने के बाद पत्ते गिरे हुए रहते हैं उन पत्तों को जगह पर अच्छी तरह सूखने दे उन पत्तों को जगह पर अच्छी तरह सूखने दे गिले हरे पत्ते तो होते सूखने दे नमी उनको कमी होने देखा बाद में एक पट्टे में वहां के पत्ते दबाए बाद में एक पट्टे में वहां पड़े हुए पत्ते उसमें पट्टे में दबा दीजिए आखिर निकाली क्या आपने आखिर निकाली है नहीं निकालना है निकाल अब पड़ोस के पट्टे में से भी गंदे पत्ते उठाकर वही दबाना नंबर एक में पड़ोस के पट्टे में से भी उठाकर नंबर एक पट्टे में दबा देना है ये थोड़ा आकृति निकाल ले आप ये ठीक रहेगा आकृति निकाल दे, ठीक रहेगा यह डायग्राम निकाल ले, ले। पीछे जिनको देखा ही नहीं देता सामने आकर बैठ सकते हैं हो गया हाँ हाँ दो पौधों के बीच में अंतर दो फीट ओंडली दो तीन दो तीन फीट हां इस तरह इस तरह इस तरह एक पट्टे में आच्छादन आएगा एक पट्टा खाली रहेगा इस तरह लगातार एक पट्टे में आच्छादन एक खाली एक पट्टे में आच्छादन एक खाली ऐसा सीक्वेंस चलेगा है खाली पट्टे में नए देखिये एक, एक में वाक्य डालो पत्ते डालते समय यह देखना है कि पट्टे में पत्ते दबाते समय यह देखना है कि पुरातन गन्ने के खूट दबने नहीं चाहिए पुराने गन्ने के खूट बोलते क्या बोलते आप खूट दबने नहीं चाहिए ताकि वो अंकुरण हो नए टीलर बाहर आए अगर खूट थोड़े ज्यादा ऊंचे हो तो उसको काट देना है छाट देना है अगर खूट थोड़े ज्यादा ऊंचे है तो उसको भूमि के सतह पर काट देना है ताकि नए अंकुर ठीक ढंग से आए खाली पट्टे में खाली पट्टे में तीन नालियां निकालना है ढाई ढाई फीट पर नाली आएगी खाली पट्टे में तीन नालियां निकालना है नाली के ऊपरी चौड़ाई कितनी आएगी डायबीट आएगी दो सी डायबिट आ गई अप्रोक्सीमेटली इट इज नॉट ठीक है नाली निकालने के पहले नालियां निकालने के पहले प्रत्येक एकड़ 200 किलो घने जो अमृत नंबर एक प्रति एकड़ दो सौ किलो घनजुआभूत नंबर एक अथवा घनजुआभूत नंबर दो 400 किलो जिस नाली में हमें जिस पट्टे में नाली निकालना है उस पट्टे में डाल देना है जिस पट्टे में नाली निकालना है उस पट्टे में डाल देना है बाद में नालिया निकालना है तो मिट्टी में मिल जाएगा अब नाली को नंबर दे नंबर एक नंबर दो नंबर तीन नालिया को नंबर दे नंबर एक नंबर दो नंबर तीन बाद में नाली में सिंचन का पानी दे और पानी के साथ 200 सौ लीटर जीवामृत दे प्रति एकड़ नाली में पानी दे तीनों नाली में पानी के साथ प्रति एकड़ दो सौ लीटर जीवामृत देपसा आने के बाद वापसा आने के बाद यानी दाने लगाने के स्थिति में दाने डालने की स्थिति में घूमने में नाली नंबर एक में गन्ने के तरफ नाली नंबर एक में गन्ने के तरफ एक फीट अंतर पर दो दो दाने लोबिया अथवा उड़द दो, दो दाने लोबिया अथवा उड़द अथवा चना अथवा बीन्स अथवा सोयाबीन जो भी उस समय की फसल है उस सीजन की दो दो दाने डाल दे ऊंचाई पर आकृति में दिखाई वी तरह नंबर तीन में गन्ने के तरफ डाल दीजिए दलहन उसी तरह नंबर तीन नाली में गन्ने के तरफ ऊंचाई पर दलहन के बीच हो गया बाद में नंबर दो में दूसरी बाजू में ऊपर नंबर दो में दाहिने बाजू में और नंबर चार में बाएं बाजू में नंबर एक में बाजू में नंबर तीन में बाएं बाजू में मिर्च और गेंदा के पौधे लगा दें बीजामूत का संस्कार करके सभी को बीजामूत का संस्कार करना है सभी बीज बीजा मृत का संस्कार करने के बाद ही लगाना है बाद में नंबर तीन में बाद में नंबर तीन में जून जुलाई में धान अगर मूंग उड़द, तीन मूंगफली बोली अथवा खरीफ की सब्जियां अथवा वर्षाकाल की सब्जियां लगा दे कौन तो बच्ची अथवा अक्टूबर नवंबर में अथवा अक्टूबर नवंबर में बंशी गेहूं अथवा चना सूरजमुखी रबी की मूंगफली सी अथवा सरसों इनमें से जो लेना है वो डाल दें माश में माश में बैसाखी मुख लोबिया माश में वैशाखी मुख रोबिया और धूपकाली की सब्जियां ग्रीष्मकालीन सब्जियां ग्रीष्मकालीन सब्जियां सब्जिया। इसका नियोजन करते समय लिखे आंतरिक फसलों का नियोजन करते समय नाली नंबर तीन में एकड़ एक में बंसीगौ एकड़ एक में तिलहन खाने के लिए एक एकड़ में दलहन एक एकड़ में सब्जियां एक एकड़ में धान इस तरह तो का नियोजन हम कर सकते हैं स्तर का नियोजन कर सकते हैं। हमारे घर के खाने के लिए फसलों के लिए अलग से जमीन रखने की कोई आवश्यकता नहीं इसमें से मिल जाता है ठीक है? हा सब लगाने के बाद एक हल्का सा पानी दे लगाने के बाद एक हल्का सा पानी दे और बाद में हवा का तापमान बाद में दिन का तापमान हवा की गति हर भूमि का प्रकार हल्की मध्यम भारी हर भूमि का प्रकार हल्की मध्यम भारी इन तीन बातों के बातों को सामने लाते हुए कितने दिन में पानी देना है यह तय करे निश्चित करे कितने दिन में पानी देना है यह निश्चित करे हल्की भूमि है तो जल्दी पानी देना पड़ेगा भारी है तो देरी से देना पड़ेगा सर्दी है तो दिल से जाना पड़ेगा ग्रीष्मकालीन लू चलती है तो दिल देना पड़ेगा एक तय करना है महीने में एक बार या दो बार महीने में एक बार या दो बार प्रति एकड़ दो लीटर जीवा दे दे पानी के साथ के साथ प्रति एकड़ दो सौ लीटर जीवन अमरूद दे दे बीज okay. लगाने के एक महीने के बाद बीज लगाने के एक महीने के बाद षण शक्ति के द्वारा केशाकर्षण शक्ति के द्वारा नमी आच्छादन के नीचे तक चढ़ती जाएगी नमी आच्छादन के नीचे तक बेड में चढ़ेगी आच्छादन को मध्य में हसिया कहते के क्या कहते आप घास दिखाने वाला तब मध्य लाइन में हसिया से आच्छेदन को इधर उधर करके आच्छादन को हसिया से या लकड़ी से इधर उधर करके और चारों ओर दबा के छेद तैयार करें हर दो फीट पर या तीन फीट पर चारों दबाकर छेद तैयार करें और हसिया से उन छेदों में से भूमि को थोड़ा छेद करें बीज डालने के लिए सी बीज डालने के लिए भूमि को छेद करें और उस छेद में भूमि में दो दाने दो बीज तरबूज के अथवा खरबूज के ककड़ी टिंडा करेला सब्जी वर्ग बेल सब्जी वर्गीय बेल वर्गीय सब्जी के दाने डाल दे कम पलने वाली हर दो से लेकर तीन फीट अंतर पर और ऊपर से हसीिया के नोक से मिट्टी डाल दे डक दे उसी हसिया के नोक से उस पर मिट्टी डक दे नमी से बीज अंकुरित होंगे नमी से बीज अंकुरित होंगे और छेद में से अंकुर ऊपर आ जाएगा और छेद में से अंकुर ऊपर आ जाएगा और नीचे आच्छेदन पर फैलेगा विल आच्छेदन पर बैल फैलेगी उस समय तक गन्ना डेढ़ दो फीट ऊंचा हो जाएगा उस समय तक गन्ना डेढ़ दो फीट ऊंचा हो जाएगा जीवामूत का छिड़काव जीवामुद्ध तो लिखा ना लिखा ना आपने महीने में एक दो बार लिखा जीवामूत का छिड़काव फोटेस पे आंतर फसलों के बीज लगाने के एक महीने के बाद आंतर फसलों के बीज लगाने के एक महीने के बाद कर सौ लीटर पानी पांच लीटर जीवामृत छिड़के प्रत्येकड़ सौ लीटर पानी पांच लीटर जीवामृत छिड़के मे इक्कीस दिन के बाद दूसरा छिड़काव प्रति एकड़ डेढ़ लीटर पानी दस लीटर जीवा अमृत प्रति डेढ़ लीटर पानी दस लीटर जीवामृत उसके बाद इक्कीस दिन के बाद तीसरा छिड़काव अमृत लीटर जो अमृत लीटर पानी 20 लीटर जो लीटर दो सौ लीटर पानी 20 लीटर जो अमृत हम आखिरी छिड़काव आखिरी छिड़काव दाने दुग्ध अवस्था में होते समय फल फलिया फल बाल अवस्था में होते समय 200 सौ लीटर पानी छह लीटर खट्टी छाछ 200 सौ लीटर पानी छह लीटर खट्टी छाछ गोपाल जी है गोपाल जी छह लीटर खट्टी चाचा खड़पतवार का नियंत्रण करते जाइये खड़पतवार का नियंत्रण करते जाइए दलन की फल्लियां तोड़ने के बाद दलन की फल्लियां तोड़ने के बाद उसका अच्छा दन काटकर काटकर उसका अच्छा दन गन्ने के दोनों तरफ तो डालना है और मिर्च गेंदा की आयु समाप्ति के बाद मिर्च और गेंदा की आयु समाप्ति के बाद उनका उत्पादन लेने के बाद उनका कास्ट नंबर एक तो नंबर तीन में डालना है नंबर एक और नंबर तीन में डालना है पानी व्यवस्थापन जल प्रबंधन जल प्रबंधन पहले छह महीने तक हर नाली में पानी दे पानी के साथ जीवामृत दे पहले छह महीने तक हर नाली में पानी दे पानी के साथ जीवामृत दे दे और महीने के बाद केवल नंबर दो को पानी दे नंबर एक बंद नंबर तीन बंद केवल नंबर दो को पानी सेंटर को नंबर एक बंधन नंबर तीन बंधन जब तक मिर्च निकल आती है छह महीने तक पुराना धन विघटित हो जाएगा देशी केचों के विस्तार से पूरा जमीन भर जाएगी देशी केचों के विस्तार से और ह्यूमस से भूमि पूरी भर जाएगी तो उसका लाभ बनने को मिलेगा और आंतर फसलों को भी मिलेगा ककड़ी तरबूज खरबू टिंडा की बेल ककड़ी तरबूज खरबूज टिंडा की बेल जब गन्ने पर चढ़ने का प्रयास करेगी जब गन्ने पर चढ़ने की प्रयास करेगी हसीिया से उसको खींच लेना है हफ्ते में एक बार घूमकर ये काम दो तीन घंटे में हो जाएगा लेकिन जब फल लगेंगे तो नीचे रहेगी ऊपर नहीं जाएंगे इस विधि से हमें आंतरस्तों से प्रति एकड़ कम से कम तीस चालीस हजार रुपये मिल जाते हैं फसलों से कम से कम तीस चालीस हजार मिल जाते हैं प्रति एकड़ अब हे हो गया पेड़ा नंबर एक हो गया ना ये कौन सा हो गया पेड़ा नंबर अब पेड़ा नंबर दो लिखिए पीड़ा नंबर दो पेड़ा नंबर एक की गन्ने की कटाई के बाद पेड़ा नंबर एक के गन्ने की कटाई के बाद जिस पट्टे में आच्छादन रखा था पहले पहले जिस पट्टे में आच्छादन रखा था वहां दूसरे साल तीन नालियां निकालना है वहां इस पट्टे में दूसरे साल तीन नालियां निकालना है और जहां नाली निकाली होती वहां क्या डालना है आच्छेद डालना है दूसरे साल जहां नालियां निकाली थी वहां आच्छेदन डालना है और वही करना है जो पहले बताया वही वहां भी करना है जो बताया सब इस तरह हर साल आच्छ का स्थान बदलना है वहां के वही वही के वही डांस करना है आच्छ क्या करेगा वही के वहीं डांस करेगा इस तरह एक हजार साल तक पीड़ा ले सकते हैं 1000 साल तक पीड़ा ले सकते हैं केवल मोबाइल लेकर ऊपर जाना है वो स्पेशल मोबाइल होता है ऊपर ले जाने का हाँ वो स्पेशल मोबाइल आपको मिल जाएगा चिंता न करे शाम को घर जाते समय अब लिखे मॉडल जिनके हैं उनके फोन नंबर एड्रेस जिनको आपको जाकर देखना है इसके पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं माननीय श्री ठाकुर धर्मपाल जी को यहां बुलाऊंगा और उनके जो अनुभव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है वो उनके अनुभव से हम लाभान्वित होंगे ठाकुर धर्मपाल जी ठाकुर धर्मपाल जी कहां हैं हाँ इसके पहले वो आएंगे हमारे बीच में राजकुमार जी आर्य आए हैं क्षेत्र से आर्य समाज से जुड़े हैं तो वो अपने अनुभव खत्म करेंगे उनके माध्यम से क्षेत्र में मास महीने में कार्यशाला होने जा रही है तो वो राजकुमार जी आप आइए बाद में वो करेंगे तो अब बाद में बताइए राजकुमार आर्य कुेत्र अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है शांति से बैठे तब तक ठाकुर साहब आप चले आइए परम सरदे पूजा पाद श्री सुभाष पालेकर जी और मेरे सरदे गुरुवर इनको मैं प्रणाम करता हूं और जो भी किसान भाई पंडाल में बैठे हैं तहदील से उनका धन्यवाद इसलिए करता रहा हूं कि इतनी गर्मी में हर मौसम में आपने इस गर्मी को भी सहा और गर्मी शायद आपको उतनी नहीं लगी क्योंकि सर का लेक्चर इतना गजब का होता है और सर ने मुझे आदेश दिया कि आप अपने अनुभव यहाँ शेयर करें जैसा मैं पांच वर्षों से देख रहा और जैसा मैंने पाया कि मेरा जो कार्यक्षेत्र रहा सुग्र गेन पर धन पर रहा है उसमें मेरे उत्साहवर्धक परिणाम रहे पीबी वन बासमती का जो मेरा इल्ड पिछले साल रही थी वो सताइस क्विंटल प्रति एकड़ रही है और गन्ने के बार अब की बार मैं आपको बता पाऊंगा जैसा मैं मानता हूं कि 500 सौ क्विंटल से कम मेरा गन्ना भी नहीं रहेगा ऐसा वो दिखाई दे रहा ये कैसे संभव होता है ये पन्नति में अपने मुख्यवाणी से नहीं कहूंगा क्योंकि जो भी विचार आपने सुने हैं अपने विचार नहीं मैं दूंगा जो भी पालेकर सर ने कहा है वो एक एक चूने मीट की तरह है दोस्तों किसान भाइयों आप विचलित तब होते हैं जब आप जिस मंजिल पे चलते हो रास्ता कहीं और पकड़ लेते हैं मेरे से भी पुराने जो इस क्षेत्र में काम कर रहे उनका रिजल्ट अगर नहीं आता है वो कहीं के कहीं सिद्धांत और मोड़ों को पकड़ लेते हैं। किसी से भी सुन के आप ऐसा ना करें कि अपनी फसल में कुछ भी डाल दें लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो पालेकर सर ने एक एक शब्द आपको कहा वो पूर्ण सत्य की कोटी पर खरा खरा तुरता है आप इस चीज की निश्चिंत हो जाए कि आपका उत्पादन कम होगा उत्पादन कहीं कम होगा तो आपके तरीके में होगा आपने अच्छी तरह बात ध्यान से नहीं सुनी होगी तब हो सकता है अदरवाइज सिद्धांत में कहीं भी कमी नहीं दोस्तों आपको तो ये चिंता है कि उत्पादन कम होगा हमें चिंता इस बात की है कि पाली करसर का जो आंदोलन है वो कहीं किसी भी मेरे देश के किसी वर्ग में ना पहुंचे तब हमें बहुत पीड़ा होगी और मैं इस मिशन पर दिन रात इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं हम इसकी मार्केटिंग के क्षेत्र में कैसे उतरें विभिन्न विभिन्न समस्याएं इसके अंदर जो आपको आने वाली हैं उनको हम पहले ही दूर करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें ठाकुर धर्मपाल जी भी हमारे एक बहुत बड़े सहयोगी हैं इनका भी मैं तहदिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मेरे पहले परिचित व्यक्ति हैं और मैं एक वादा करता हूँ कि हम वो प्रणाम आपको देंगे जो हम मुखवाणी से बोलते हैं उसको हम करने का प्रयास करते हैं और मैं आज एक ज्यादा अपना समय क्योंकि आपके पास भगवान है, आए हैं एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी आई है आप उन्ही से ज्यादा आनंद लें तो ज्यादा बेटर होगा मेरा तो एक ही उद्देश्य था किसी प्रकार का एक आयोजन गुरुकुल क्षेत्र हरियाणा में अभी तो उसकी डेट वैसे तीन दिन के लिए रखा गया है डेट आपको बाद में बता दी जाएगी हम सर से रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि वो पाँच दिन का हो जाए क्योंकि उसमें आचार्य जी की भी अनुमति लेनी है और गुरु जी से हमें आदेश मिल गया है कि आप पाँच दिन का कर सकते हैं लेकिन आपको डेट भी बता दी जाएगी लेकिन बीस मार्च के लगभग ये दिन है आप कोई भी उस टेलीफोन से संपर्क कर सकता है और उसमें आपका जो गुरुकुल गुरुकुलेत्र के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि शायद वो एशिया का प्रथम गुरुकुल ना हो क्योंकि उसमें चौदह विद्यार्थी पढ़ते हैं और कोशिश यही है कि अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे वो भी उस क्रोप को देखने वहां पर आएंगे क्योंकि पहले वहां जैविक खेती होती है और हम जीरो बजट से उस प्लाउट का तैयार करा रहे हैं उसमें डॉक्टर राजवीर जी का जो पिंगलवाड़ा से हैं, उनका भी एक सहयोग रहेगा और किशन सिंह जाखड़ उनकी देखरेख में और मेरे सहयोग में सरदार सुरेंद्र जी यहां बैठे हैं पांच दिन से यहां तप कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक पहली प्रयोगशाला थी मैंने उन्हें कहा कि जब कुक्षेत्र का आयोजन होगा तो आपके कंधों पर बार ज्यादा होगा कि आप शिविर पहले अटेंड कर लें उसने पूरे पांच दिन यहाँ दिए उनके इस को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरे साथ आए हैं भाई राजेंद्र जी वो भी कहीं खड़े होंगे क्योंकि वो हो हर पल मेरा साथ देते हैं उनका भी मैं तहवील से धन्यवाद करता हूँ जो भी इस मंच पर इस, इस मंडली में यहाँ आए बाहर से आए चाहे वो सुगर मिल से आए हैं किसी किसान संगठनों से आए हैं मैं अपनी वाणी से उन सबका तहवील से धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद फोन नंबर नंबर मेरा ले लीजिए। कोई भी व्यक्ति यदि किसी को गहम है धान के ऊपर वो मेरे खेत देख सकता है खुला चैलेंज है गन्ना देखना चाहे गन्ना देख सकता है नाइन फोर नंबर नोट कर लीजिए नाइन फोर नाम नाम बताइए नाम पता आ, नाम जब आपके पास फोन आ जाएगा ना, नाम पता नाइन फोर वन सिक्स वन फोर जीरो फाइव वन राजकुमार आर्य नाइन फोर वन सिक्स नाइन वन फोर जीरो फाइव वन राजकुमार आर्य सुनाओ ओम प्रकाश यदि आपको पत्र भी बिकाना चाहे तो कर सकते हैं हरा एम ई एच आर मेहरा, पोस्ट ऑफिस लाडवा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा और यदि कोई ईमेल चला सकता है तो ईमेल एड्रेस भी ले सकता है राजकुमार आ रही है नाइनटी नाइन एट द रेट ऑफ यदि कोई ईमेल मेल यूज कर सकता है वो भी कर सकता राजकुमार आ रही है नाइनटी नाइन एट द रेट ऑफ यहू डॉट कॉम थैंक यू धन्यवाद हाँ सुरेंद्र सिंह जी आप आए नहीं अभी में हाँ सर <laughs> दो शब्द सुने होंगे आपने अपलोड आप और डाउनलोड इसकी परिभाषा कौन कौन जाने है हाँ हो? क्या हो यो अपलोड और डाउनलोड जानो चलो मैं बता रहा चीप होना मोबाइल में चेप चीप बोल रहे अपलोड जो हो जो उसमें गिर रहे हैं और उसकी कितनी ग्राहिता है वो कितनी उसमें डाउनलोड हो रही आपका दिमाग कितना डाउनलोड कर रहा अगर ज्यादा भर गया तो फटना जा तो उसका मैं तुम्हें तो तरीका बता रहा जिसरो तो बाजार में नाई बैठा रहे, अरे एक बैठा रहे जटिया तो नई की निगाह हर एक आदमी की दाढ़ी पर जाओ जा और जिसकी दाढ़ी से वीडियो हो उसे ही लिफ्ट दे वो और जटिया की निगाह रहे उसके जूतों पर वो नहीं देखता वो जिसके जूते टूटे दिखे उन्हें लिफ दे तो जितना विषय आपके मतलब का था उसे लोड कर लो मिंडी तो लगाती नहीं तुम लगाओ गन्ना और दिमाग में चीप में ली तो वो दे, भर ली तुमने भिंडी तो वह भिंडी नहीं चीप भर जाएगी थारी गन्ना कहा लोड करोगे तो जितना भी वो उसी हिसाब से ही चलो दूसरी बात जो शिविर है यहाँ भाई वालों की तरफ से एक ऐसी ऑफर आई कि मन नहीं भरा इस और पालेकर जी एक बार शिविर हो हमारे गांव में लगा दे तो बहुत इनका आभार होगा माता जी वो तो रात को रहेंगे थले उससे बात कर लियो लेकिन फिर भी जो अपने गांव है आसपास के इस मिशन को आगे बढ़ाना ही है और यो मिशन केवल कृषि के ऊपर यो पूरे प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय है एक थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि पूरी दुनिया में चार बहुत बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं और उन व्यापारों से कृषि प्रभावित है जिस कारण से कृषि घाटे में जा रही है ठीक है तो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार तेल का व्यापार चल रहा है दुनिया में तेल और तेल से चलने वाली मशीन दूसरे नंबर का जो व्यापार है वो है खाद का बीज का दवाई का और खेती में वाले यंत्र और तीसरे नंबर का बड़ा व्यापार है आदमियों की दवाइयों का और आदमियों की वर्कशॉप जहां आदमी ठीक हो जहां स्पेर पार्ट मिले आदमी के ये तीन बड़े व्यापार पूरी दुनिया के बड़े व्यापारी है और तीनों व्यापारी भारत से बाहर गए हैं और उन्होंने उन व्यापार की मंडी भारत को बनाया और भारत में भी कृषि क्षेत्र में वो अपने पैर पसार गए पिछले 50-60 सालों से और कृषि उन सारे व्यापारों में आज पूरी सरकारें उन व्यापारियों के दबाव में है पूरी सरकारें और केवल भारत की नहीं पूरी दुनिया की नीति उन्हीं व्यापारियों के हिसाब से बनाई जा रही भारत की कृषि या भारत का किसान संपन्न हो यह उसकी आर्थिक अर्थ का पैमाना नहीं है बल्कि किसान से हम कितना पैसा ले सके कितने ट्रैक्टर खरीदें किसान कितना बीज खरीदें कितना तेल खरीदें कितनी दवाई खरीदें और कितने यंत्र खरीद रे? और उनसे जो सरकारों को मुनाफा उन व्यापारियों को मुनाफा हो वो कृषि की जीडीपी है भारत की अब सरकारें भारत की जीडीपी कैसे उठे भारत सरकार या भारत संपन्न कैसे हो उसका जो फार्मूला है अब कृषि से कितनी आमदनी भारत सरकार को हो रही अगर यह जीरो बजट कृषि हमने लागू कर दी और ये तो मात्र एक जिस तरह सोए एक शांत पड़े तालाब में एक कंकर् लहर पैदा करी जा केवल लहर मात्र है और ये लहर जब बड़े पैमाने में पे बन गए पूरा ज्वार पैदा करेगी तो ये चारों व्यापार दुनिया के ध्वस्त हो जाएंगे चारों व्यापार और चारों ये दुनिया के चारों व्यापारी भारत में जिस तरह बिहार के लोग यहां नौकरी करे थे, उन यूरोप वालों की स्थिति बिल्कुल यह होगी क्योंकि नाज के नाम पे पत्ता पैदा नियता उनके देश में सारा भारत से लेना और केवल नीतियों के आधार पे और तकनीकी के आधार पे, क्योंकि जो तकनीकी आज पालेकर जी ने दी यह तकनीकी उस व्यापार को एक चुनौती है एक टक्कर है बहुत बड़ी क्योंकि चारों व्यापारी ही इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है सुभाष पाले जी का उन चारों व्यापारों को जीरो पे लिया हुआ जीरो पे और हम इस भारत की कृषि क्रांति क्योंकि क्रांति में पूरा देश नहीं उतरता जो पहले कभी क्रांति हुई होगी आजादी की उसमें भी पूरा देश नहीं हुआ था खड़ा और इस क्रांति में भी हम अपेक्षा करें सारे किसान खड़े हो जाएंगे ऐसा भी संभव नहीं लग रहा लेकिन हम जो हैं अगर हम एक योजनाबद्ध तरीके से सूचीबद्ध करके और पूरे भारत में एक नेटवर्क खड़ा हो जा और पूरे भारत के नेटवर्क को एक ऐसा माहौल तैयार हो जा आहिस्ता आहिस्ता तो लोग अपने आप ही इस कृषि की तरफ कुछ चलेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है अगर भारत संपन्न हो तो पूरी दुनिया यानी कि यूरोप गरीब हो अगर यूरोप अमीर होगा तो भारत गरीब होगा ये एक संतुलन है उस संतुलन में आप सभी की किसानों की इतनी बड़ी भूमिका है स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण और पूरा संस्कृति और अध्यात्म इस कृषि के प्रति टिका हुआ है आगे बढ़ाने के लिए सत्ताईस अक्टूबर जिन लोगों के नाम लिखे गए थे जो संयोजक बनाए गए इन संयोजकों की एक बैठक सत्ताईस अक्टूबर को पार्थ स्कूल है बड़गांव में पार्थ स्कूल विनोद जी विनोद जी हैं क्या इनका स्कूल है बड़गांव में सत्ताईस तारीख को नौ बजे एक बैठक रहेगी क्योंकि जिस तरह नींव खोदे बहुत गहरी और नींव ना भरी जा तो कुछ दिनों के बाद नींव अट जावा तो नींव खोद के नींव भरनी चाहिए भले ही ऊपर मकान दस दिन पीछे बन जा तो जब नींव खोदी दीपालेगढ़ जी ने तो यह नींव भरनी चाहिए और इस नींव को भरके आगे का निर्माण कैसे होगा कैसे व्यवस्था होगी इसकी योजना बनाई जाएगी सत्ताईस तारीख में और इसमें जितने लोग बाहर के थे और उत्तरांचल मुझे मुजफ्फरनगर सहारनपुर जहाँ के भी आ रहे प्रशिक्षार्थी तो नौ बजे उसमें आने का कस्ट करेंगे और बैठक रहेगी चार बजे तक रही अपनी कृषि की ये जितने मॉडल लग रहे वो पढ़े भी ये भी एक अनुजीक होंगे यहाँ संयोजक और मॉडल कर रहे हैं आज जो संयोजक हैं और जो मॉडल है यानी कि जिनके यहां प्रयोग धर्मी जो किसान है जिनके यहां हो रहे जैसे चौक सिंह जी हैं, चौक सिंह जी के हो रहे, जो सुगर मिल गांगडोली के द्वारा जितने भी किसान है जो कर रहे है वे सब हमें उसमें तो आपस की समस्या क्या क्या समस्या आ रही उन पर भी विचार हो सके और आगे की योजनाओं पर विचार होगा ये जो उर्ला है जैन साहब अनुजैन है क्या है? चले गए चले गए शायद तो ये सभी उसमें आवेंगे और हमने भी पिछले लगभग छह साल से हम कृषि कर रहे काफी लोग खेत पर गए देख के आए उसमें सब में हमें जो परिणाम सामने आया थोड़ा बहुत अगर कमी हो तो केवल अपनी ही कमी के द्वारा फसल खराब हो जाए अगर पूरी गंभीरता के साथ जो बताया था चार लाख पांच लाख का एकड़ एक का हिसाब किताब अगर सही हिसाब से करे पढ़े लिखे लड़के करे क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है ये जो उत्तम खेती मध्यम वर्ण निश्चित चाकरी भीग निदान उत्तम खेती है से सबसे पहले बड़ी गलती सबसे बड़ी जो गलती हुई वह यही हुई अब जो हमारे में सबसे प्रतिभावान छात्र है या लड़का है उसे कहें तू तो नौकरी कर यानी ये उत्तम काम के लिए उत्तम योग्यता चाहिए लेकिन उत्तम जो भी प्रतिभा है उसे तो गए तू आईएएस बन डॉक्टर बन और जो बिल्कुल थर्ड क्लास है घर में बिल्कुल बेकारा अनपढ़ उसे गए तू खेती कर तो ऐसा विभाग जो सबसे उत्तम हो सबसे घटिया आदमी के हाथ में पकड़ा दिया और जो घटिया विभाग था वो सबसे अच्छा आदमी ले लिया यही भारत की दुर्दशा कारण है हमें इस व्यवस्था को बदलना उत्तम प्रतिभा खेती की तरफ लगनी चाहिए और जो खेती ना कर सके बेकार हो वो नौकरी कर ले वो आईएएस बन जा हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो पढ़े लिखे लड़के हैं वे खेती की तरफ को हमें और इस अभियान में लगे इतनी बात मुझे कहनी थी धन्यवाद अच्छा एक चौक सिंह जी हैं चौक सिंह अपने बताओ और चौक सिंह के बाद जो किसान जिनके नाम पते शायद मुझे नहीं मालूम है एक बार हाथ उठाए कौन कौन कर रहे हैं खेती को अच्छा आपके तो हो गए आप कहा से सहारनपुर से चलो अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है मगर लाल सी टोपी सी में पिछड़ा भी नहीं ये ठीक तो है तैयार ही कैसी खेती चल रही है आपकी देखिए यह खेती वैसे बढ़िया है लगन तो करनी चाह अ जो सब जो पाले कर जी ने बताया जो उसका उपयोग करें तो ये जैसी खेती से तो खेती खेती बढ़िया है जी के है, गंगो के। गंगो भी अपना आदरणीय पालेकर साहब जी ठाकुर ग्रह्मपाल जी सभागार में समस्त किसान भाइयों मैंने भी पिछले बात ठाकुर साहब से प्रेरणा लेकर तीन बिघे गन्ने की खेती इनके कहने के अनुसार की जैसा इन्हें किया वैसा तो मैं कर नहीं सका क्योंकि एक मैं आवारा, मैं आवारा तो बाहर के काम जा घर नहीं आ जाता मेरा भाई इस बात ने मानने तैयार नहीं था उन्होंने कह रहा था तीन बिघे खोवा तो लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके उन्हें तीन बिघे बोया और उसमें बीच में उन्होंने एक और कलाकारी जो खाली कलाकारीूा चु बैंग हिसाब से उससे दस क्विंटल बीघा ज्यादा हुआ और इस बार उस गन्ने में कुछ नहीं करा बिल्कुल भी न कोई खाद न दवा मट्टी भी नहीं चढ़ी वो पापती भी नहीं लेकिन फिर भी लोग उसे देखा ना हो ऐसा मोटा मोटा करना है धन्यवाद इस बार भी करा दोबारा फिर भी उनका जी राजी हुआ कावे बढ़िया इस साल भी वो रखा इस साल जी लगाया कर रहे मट्टी चढ़ा रखी बहुत तकड़ा करना होगा जय हिंद जय भारत अपने बीच में तीन दिन से किसान आ रहे ज्ञान सिंह जी रात को चुटकले सुना गाने भी सुना इन्होंने एक बात छुपा ली थी तो हो? इनके घर में इस खेती के ऊपर लड़ाई होगी अलग कर दिए और गन्ना बोल दिया सात फुट पे इन फुट पे गन्ना बो गए घर में तो लड़ाई होनी थी शुरू में तो पहले पहल लेकिन शामली जिले में गन्ने की प्रदर्शनी लग रही थी शामली जिले में और वो गन्ना इनका सात फुट पे वो जिले में प्रथम स्थान आया इनका उस गन्ने का सात किलो साढ़े छह सौ ग्राम का जोड़ा जोड़ा गन्ने का इनका था और सबसे बड़ी बात यह थी जो रिकवरी थी रिकवरी वो सबसे ऊपर थी उस गन्ने की तो भाजपा सरसा में थे कौन संगठन है बताऊंगा अभी यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार देखो इसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई गई हैं जितने भी सिद्धांत यहाँ बताए गए हैं वे बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ आपने ध्यान दिया हो कई साल पहले सहनपुर क्षेत्र में सारा गन्ना जो है पाली की वजह से फूक गया था बीज तक खत्म हो गया था मुजफ्फरनगर जिले से बीज गया था मैंने अपने गन्ने के खेत के अंदर पांच बार जीवामृत लगाया था और ना तो मेरा गन्ना कहीं से जला खराब हुआ ना मेरा बीज जो मैंने बीज अलग से लगा रखा था उसमें पांच की बजाय छह बार मैंने जीवामृत लगाया था मेरा बीज बिल्कुल सही रहा मैंने बोया मेरे पड़ोसियों ने भी बोया मेरे परिवार ने सारे ने वो बीज बोया तो ये एक इसकी खास पॉइंट आप अगर ये भी मान के चले कि पाड़ा किसी भी फसल पर असर नहीं करने तो ये भी आप इसमें एक अलग से अध्याय जोड़ सकते हैं धन्यवाद ना, हाँ ना, ना आपने दिया है आ, दे रखा है मेरे में तीन चार लो पे दे, आप वो भी नहीं, लिखा है, आप हमें पता दिया है ना इनका आपका फोन नंबर दीजिए आई इधर वो अलग बात है लेकिन जो मॉडल किसानों वाली लिस्ट में नाम आ जाए तो समापन कार्यक्रम के प्रारंभ कर रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन है सवाल जवाब है अच्छा सवाल जवाब है क्या? पहले जहाँ मॉडल है वहा गन्ने के वो देख उनका फोन नंबर लिखिए आठ बाय आठ गन्ना देखना है तो दे। बहुत ही बढ़िया गन्ना